हरिवो बुलावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री निताय गौर हरिव भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद गो जय जय भोला मंद हरी लाल की वंदेहुरोप श्रीगुरों वैष्णवाई श्री रूप साघुनाथानी तमाम सजीव साध सूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पादान सह गणलताई तस्मै अज्ञानतिमरांदन शकया चक्षुर्मी नो तस्में कर्णकारुति कर्ण काुक्त मेच का मेच चकास्तुते मेचकाभरण मेचकास्त मेचकाभरणी तनु नारायण नमस्कृत नरम जीवन नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तक जयंती ो वैष्णवे हे श्री सनातन प्रभु प्रभो कर्णाबुराशि हे ऊप दुर्गत जल्क दयासुमते रघुनाथदासजीव मे कृत मंदमते दया बुलवृंदवंद हरिलाल जैसे निकलने के लिए हो वैसी वर्षा आ जाए ये ऐसा टाइम बना रखा है <laughs> आ रोज का एक पर मंगल श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ जिसमें श्री प्रिया जी के श्रृंगार लीला का प्रातकालीन म में यहाँ वर्णन किया जा रहा है माने छ बजे से साढ़े छ बजे तक के बीच का जो काल है उस समय की जो लीलाए हैं उन लीलाओं का यहाँ विशेष रूप से निरूपण श्री कविराज गोस्त कर रहे हैं छह बजे से आठ चौबीस तक कि जो लीला हैं उनका यहां निरूपन किया जा रहा है इनमें श्री प्रिया के चरणों में सखी गण आलता लगा रही है जो आलता लगा रही है तो अंगूठाए पहले से ही लाल है उसको बार बार रगड़ती है कि ये कल का अवशेष है मिटा नहीं है तो उस समय कोई सखी कहती है बोले अरे ये चरण चरण के नुपुर ये ये की स्वाभाविक है ये अल्ता का प्रभाव नहीं है कल का रंग नहीं है बल्कि ये स्वाभाविक है इसलिए इसको रगड़ने की जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं है अल्ता लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पगथली और चरण की अंगुली और अंगूठे इनका अग्र भाग स्वाभाविक रूप से ही अतिशय लाल है परंतु एक लाभ होगा कि श्री श्याम सुंदर को अपनी अलकावली उनको रंगने के लिए अलग से कलर लगाने की अलग से रंग लगाने की आवश्यकता नहीं है प्रिया जी के चरणों में जब प्रणाम करेंगे तो अपने आप वो आलता श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर लग जाएगा तो ये एक लाभ है इसलिए लगा रही है तो लगा ले इसलिए तू लगा रही है आलता तो लगा ऐसे अब एक सौ निन्यानवे हमारे श्लोक उसको देख रहे हैं मंजीर युग्म अति मंजुल रत्न सिद्धम श्री सखियों ने श्री प्रिया जी के श्री चरणारन्द में पाईजेब जो है उनको धारण कराया मंजिर मंजिर माने मैं पाइज दो दोनों चरणों में दो पाइजे धारण कराएं रत्न सिद्धम जो अत्यंत चमकीले सुंदर मूल्यवान रत्नों से जड़े हुए सुंदर रत्न ज्वेल जिसमें जड़े हुए हैं रत्न जड़े हुए पादाम भुजो पर चकार चका बद्धम इनको चरण कमलों के ऊपर कापी माने एक सखी ने उस समय बांध दिया बड़े सजा करके जमा करके उन, उनको बांध दिया और तत्त स्वशिल्प कुशलत्व निदर्शन आय और विभिन्न जो आभूषण है उन आभूषणों में जो शिल्प की कुशलता थी रचना की जो कुशलता थी उसको दिखाने के लिए स्वशिल्प कुशलत्व तो निदर्शन आयो अपने शिल्प की कुशलता उनको दिखाने के लिए नाक की जो सली है वो कितनी सुंदर कान की सली कितनी सुंदर कान के तातंक कितने सुंदर कान की झूमक झूम वो कितनी सुंदर माथे की बंदनी बोल्ला कंठ उसके ऊपर सुंदर कंठ का कंठाहार गोस्तन हार फिर उसके ऊपर नीचे सुंदर था आभूषण और उनके ऊपर चौका ये सब अपूर्व शोभा उनकी शोभा हो रही है उसके ऊपर पहले कमरपट्ट और उस कमरपट्ट के ऊपर सुंदर लहरियादार सुंदर कोदनी उनकी अपूर्व शोभा तो इन सब का दर्शन करने के लिए काचिन मणिंद मुकरम नाय एक सखी सुंदर मणि से बने हुए मुकुर दर्पण को सामने लेकर के आई मणिंद उसमें कोई जो सखी है वो मणिंद के दर्पण को आगे लेकर के आई अस्या निधात कुछ नर्मिदया माला कृत स्तनुज यो हृतम विशाखा बिंद बदनास करार बिंदम लीलाल बिंद मरबिंदोचना इसके बाद में मेंषसी माने प्रात काल के समय अशिया निधात अशिया मनुष्य श्री राधिका के श्रीहस्त में उस समय एक सखी ने बड़ा सुंदर कमल श्रीप्रिया जी के श्रेहस्त में पकड़ा दिया श्रीप्रिया इस कमल को घुमाती हुई विचरण हो ये लीला कमल कहलाता है तो एक लीला कमल जिसको खेल में घुमाती रहे ऐसे लीला कमल को श्री राधिका के श्रेहस्त में पकड़ा दिया कभी कभी काम में भी आ जाता है जो चंचल शिरोमणी हैं, उनको कभी कभी उसी कमल से श्रीप्रिया जी आवेश में कभी जय जय <laughs> तो कभी कभी काम में आ जाता है <laughs> तो वो लीला कमल उस लीला कमल को उस समय धारण कराती है तो अशिया अशिया मनुष्य राधिका के हाथ में उस समय करार बिंदे अस्या करार मंदिर नीचे की पंक्ति में करार मंदिर उन श्री राधिका के हाथ में उषासी माने प्रातः काल के समय एक दासी ने उसका नाम है नर्मदा नर्मदा उस नर्मदा सखी ने ये नर्मदा सखी कैसी है स्वख्ख्या नर्मदे स्वसख्या ये नर्मदा सखी है ये सखी कैसी है माला मालाकृत श्री किशोरीजू की जो मालिन है उस मालिन की पुत्री क्या भाग्य श्री किशोरीजी की जो मालिन है विश्वाह बाबा की उस मालिन की पुत्री है उसका नाम है नर्मदा उस नर्मदा ने लाकर के वो माला वो एक कमल वो श्री प्रिया जी के हाथ में है प्रिया जी इसके साथ में भी सख्य भाव रखती है तो अशिया नर्मदया नर्मदा नामक सखी ने जो कि माला कृत तनुजया माली की पुत्री थी पुत्री है औतम विशाखा उसने श्री विशाखा जी को उपहार रूप में एक कमल दिया और श्री विशाखा ने स्मेरारिंद बदनाथ करार बिंदे श्री मुस्कराते हुए मुख वाली होकर के श्री विशाखा ने स्मेरार बिंद बदना जिनका मुख मुस्कुरा रहा है ऐसी श्री विशाखा ने करार बिंदे श्री राधिका के श्रीहस्त्र में लीला अरविंद मरविंदम आज उस लीला अरविंद को लीला कमल को कृपा करके सौंपा है अरविंद आया श्री राधिका भी कमल सरी के नेत्र वाली हैं अरविंद विलोचना है उनके हाथ में सौंपा सा कृष्ण नेत्र कुचित रूप बेश अब यहां पर करार विद में लीला अरविंद को अरविंद विलोचना श्री राधिका को ही यहां समर्पित किया गया सब जगह अरविंद अरविद प्रिया जी के नेत्र भी कमलसरी के श्रीहस्ती भी कमलसरी के और उनमें जो लीला कमल दिया गया वो स्वयं ही कमल रूप में इनको समर्पित किया है सा कृष्ण नेत्र कुचित रूप वेश वर्षमार लोक के मुकुरे पृथ्विंबतम स्वम कृष्णोप सत्य तरसास ब्राह्मणा कांतावलोकन फलो विशेष श्री राधिका ने कृष्ण नेत्र कृतकोचित रूप वेशम जब दर्पण में देखा तो अपने रूप का दर्शन करके विचार कर रही हैं आहा ये रूप और वेश आज तो प्यारे की सेवा के लिए ही बना है ये प्यारे की सेवा की इसकी सार्थकता इसी में है कि इसके द्वारा श्री श्याम सुंदर की मन की प्रसन्नता प्राप्त किया कराई जाए तो कृष्ण के नेत्रों में कौतूहल उत्पन्न करने वाला अपना रूप और वेश श्री राधिका ने दर्पण में देखा वर्षमावलोक श्री राधिका का वर्षम वर्षमन श्रीअंग अपूर्व सुंदर श्रीअंग का गठन अपूर्व सुंदर उसमें वस्त्र और आभूषण इनको धारण करने के बाद में शोभा अत्यंत सुंदर उस शोभा के साथ में जब भाव कहीं उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव और भी ज्यादा सुंदर भाव के कारण प्यारे की सेवा करनी है इस भाव के कारण वो श्रृंगार और भी ज्यादा सुंदर हो गया और वो भाव जब प्रकट हो रहा है तो उसकी दीप्ति और भी अधिक सुंदर और दीप्ति जब चेष्टाओं में प्रकट हो रही है चेष्टा के रूप में प्रकट हो रही है लज्जा इत्यादि में तो वो कांति और भी अधिक सुंदर इस तरह से रूप शोभा भाव कांति और दीप्ति ये क्रम क्रम करके अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान हुए हैं सो रूप बेशम वर्षम अवलोक्य वर्षम कहते हैं श्रीअंग श्री राध स्वामी जो उनका जो श्रीयंग है वो परम परम सुंदर होकर के विराजमान परम सुंदरी होकर के विराजमान तो अपने श्रीअंग का दर्शन करके मुकरे प्रतिबिंबतम स्वम दर्पण में अपने आप प्रतिबिंबित होते हुए अपने श्रीअंग का दर्शन करके कृष्णोप सत्य तरसा तरला श्री राधे का जल्दी से कृष्ण के निकट पहुंच जाऊं कृष्ण की उपस्थिति माने निकटता मुझे प्राप्त हो जाए इसके लिए वे अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो गई है तरला तरला माने उत्कंठता श्री कृष्ण की निकटता पाने के लिए वे उत्कंठित हो गए क्योंकि यह एक सर्वमान्य नियम है सार्वभम नियम है कि वरांगना नाम कांताव कांतावलोकन फलोहे विशेष वेश जब वरंगना नव वेश धारण करती हैं तो उस नए वेश का धारण करना विशेष वेश का धारण करना उसका परम फल कांत का प्यारे के द्वारा उस रूप का दर्शन कराना यही उनके श्रृंगार धारण करने का परम फल एक अलंकार होता है उस अलंकार का नाम है वा वा अर्थांतरन्यासम वशेषो वन समर्थ य उसकी परिभाषा दी गई कि जहां विशेष का वर्णन करते हुए किसी सामान्य का वर्णन किया जाए या सामान्य का वर्णन करके विशेष में उसको घटाया जाए वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है जैसे कोई ये कहे देवदत्त एक मनुष्य था वह मरा इंद्रदत्त एक मनुष्य है वह मरा वर्ण एक मनुष्य है वह भी मरा इसलिए मनुष्य मरणशील तो विशेष का वर्णन करते हुए जहां जनरल पर आया जाए स्पेसिफिक का वर्णन करते हुए जहां जनरल पर आया जाए वहां पर और एक सामान्य सिद्धांत निकाल लिया जाए वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है और यहां पर उसी अलंकार का प्रयोग है कि वरांगना नाम कांतावलोकन फल है वरांगना जब सुंदर सुंदरीगण जब कोई विशेष वेश धारण करती हैं तो उनका यही उस वेश धारण करने का फल होता है कि काम तो उसका अवलोकन करे प्यारे उसका अवलोकन करके प्रसन्न हो तो श्री प्रिया जी जो भी श्रृंगार धारण करती हैं, वह श्याम सुंदर के सुख के लिए वे उस श्रृंगार का धार, को धारण करती हैं। इसलिए अर्थांत अलंकार का यहां पर सुंदर प्रयोग हुआ है सो श्री राधिका देख रही है कि आ मेरा बेश और रूप दोनों को दोनों कृष्ण के नेत्रों को कौतूहल प्रदान करने वाला है रस सार चमत्कार है। रस का सार चमत्कार में चमत्कार नहीं है चमत्कार उत्पन्न नहीं हुआ तो रस की निष्पत्ति नहीं होती है रस की निष्पत्ति वही है जहां पर के स्थाई भाव जो सोया हुआ पड़ा हुआ था वह विभाव अनुभाव संचारी भाव इन सामग्रियों से मिलकर के जागृत होकर के परम चमत्कार पूर्वक आस्वादनी बन जाए हृदय में माइंड में सारे भाव कहीं ना कहीं सोए हुए हैं परंतु तो वे रस नहीं है आस्वादनी नहीं है जब वे किसी घटना विशेष के माध्यम से किसी वस्तु विशेष का दर्शन करके जाते हैं और उन वस्तुओं के प्रभाव के द्वारा उन, उनके प्रभाव को ग्रहण करके उनके साथ में आस्वादनी बनते हैं तब उसका नाम रस होता है तो वो आस्वादनी बनेगे एक दूसरी बात और कि आश्वास समय स्वपर तटस्थ भाव इससे वे मुक्त होते हैं आवरण भंग उनमें होना चाहिए आवरण भंग नहीं है तो काम बना रहे उसको काम कहेंगे कि इस वस्तु का केवल मैं उपयोग करूं मैं भोगता हूं और ये एक भोग्य भोग करने का एक उपकरण मात्र है यह काम हो गया और जहाँ वस्तु का उपभोग नहीं है बल्कि वस्तु के माधुर्य का आस्वादन है वस्तु का उपभोग नहीं है उसके माधुर्य का आस्वादन है माने स्वपर तटस्थभाव विगलित वेद्यांतर और आवरण भंग की जो स्थिति है वो जहां पर है उसका नाम ही रस की निष्पत्ति है तो वो रस निष्पत्ति अपूर्ण रूप से विराजमान है तो श्री प्रिया जी अपने रूप का दर्शन करके मनी मन में अपूर् से आनंदित हो रही है इतने में ही मल्लीला कम तस् तन मध्ये सख भी सहो बिलोक्य ताम आयाता अवदत द्रुत इतने में ही एक सखी है उस सखी का नाम है हिरण्यंगी वो हिरण्यंगी सखी श्याम सुंदर का दर्शन करके कहा दर्शन किया वो श्याम सुंदर का अखाड़े में दर्शन किया मल्ल जो स्थान है कुश्ती लड़ने का मल्ल लीला का जो स्थान है वहां श्याम सुंदर का दर्शन करके और फिर ये आकर के श्री किशोरी जी से सारी लीलाओं का वर्णन करती है देखिए साधक के हृदय में होता है एक एक विशेष भाव जैसे कोई ये भाव धारण करे कि मैं किशोरी जी की दासी हूं और किशोरी जी का जो भाव होगा वही दासी का भाव होगा श्यामचंदी के प्रति तो मधुर भाव हुआ प्रिया जी का जैसे जो भाव है और प्रिया जी के पर्कर में हूं तो उस परकर को उस भाव को पोषित करने वाला भाव ही दासी में हुआ परंतु अन्य जो भाव हैं वे अन्य भाव भी जैसे बात्सल्य जैसे श्रृंदार नहीं बासल जैसे दास जैसे सक्ष तो ये भाव भी अन्य भाव को पोषित करने वाले बन जाएंगे और इनके बीच में यदि अद्भुत रस आ जाए तो अद्भुत रस आने पर विरोधी भाव वह अभी अंगी भाव का पोषण करने वाला बन जाता है ये काव्य शास्त्र की रस शास्त्र की एक रीति श्रृंगार रस और बासल्य रस ये दो विरोधी रस परंतु बासल्य रस की लीला यह अभी कहीं श्रृंगार रस की लीला का पोषण करने वाली बन जाएगी यदि बीच में किसी अन्य रस को डाल दिया जाए उसका हम दर्शन करे आए श्री यशोदा जी पौर्णमासी जी जैसे श्री कृष्ण को जगा रही हैं, बास्तर भाव प्रकट कर रही हैं, इस भाव में श्री प्रिया जी के हृदय में विचार आया और मेरे प्यारे ऐसे जो मां के इतने लाल हैं तो ये बात आश्चर्य को प्रकट कर रही है और ये आश्चर्य का जो भाव है वह उनके अंगी भाव को उनका जो मधुर श्रृंगार है उस मधुर श्रृंगार को पोषित करने वाला हो गया तो बाश विरोधी रस था उसमें बीच में आश्चर्य आया वो पोषक हो गया अब श्रृंगार रस ये विरोधी नहीं है श्रृंगार रस को जो सक्षर रस है वो सक्षर रस का विरोधी नहीं है सख श्रृंगारस का पोषक रस है उस पोषक रस का यहां वर्णन कर रहे हैं कि सखाओं के साथ में श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा वो क्रीड़ा श्री प्रिया जी के हृदय में श्याम चुंदर के जो प्रेम भाव है उसको पोषित करने वाले तो मल्ल लीला अधिकम तस्लोक्यो श्री राधे कृष्ण की मल्ल लीला का दर्शन करके तन मध्ये सखी सह श्री कृष्ण सखाओ के साथ में मल्ल क्रिया कर रहे हैं कुश्ती लड़ रहे हैं उसको देख कर के श्री राधिका जो सखियों के साथ में विराजमान हैं, है आयाता ऐसी श्री राधिका से ताम आयाता आने वाली जो हिरण्यांगी हैं, उन हिरण्यांगी ने अवदत द्रुतम श्री गृह ये बात कही तो सखाओं के बीच में श्री कृष्ण ने जो मल्ल आदि लीलाएं की उन लीलाओं का दर्शन करके हित नाम करके एक सखी वह श्री राधिका के पास में आई और श्री कृष्ण की लीला का सीधा सीधा वर्णन कर रही है कि मैं देख करके आई हूं कुश्ती श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं और उनको देख करके श्री राधिका उस समय आनंदित हो रही है सुन रही है अब कैसे वो वर्णन कर रही है ये रथांगी जी वर्णन कर रही है हिरण्यांगी जी वर्णन कर रही है हिरण्यांगी जो है वो वर्णन कर रही है कि स रम्य लीलई सार्व निज प्रिय सखी स्वसमान शीलई अभ्याये। बिलास नित्या श्रीकृष्ण ने गोदोहन पूरा कर लिया था और पूरा करने के बाद में गोदोहन अर्थ विरम्य में कृष्ण गोदोहन से विराम प्राप्त कर लिया है सरम्य लीलई साधन प्रिय सखई श्री कृष्ण के साथ में रम्य लीला वाले बहुत से प्रिय सखागण भी विराजमान हैं। अब ये सब प्रिय सखा भी कैसे हैं स्व समान कृष्ण के समान ही शील गुण वाले हैं अनेक अनेक गुण कृष्ण में जैसे गुण विद्यमान है ऐसे ही कृष्ण के सखाओं में भी ये सारे गुण विद्यमान हैं ऐसे बे सखागण अभ्याय सखागढ़ वहां आ गए कुतुकमल और सब कह रहे हैं कि भैया एक मत्या चलो चलो चलो अब देर करने की जरूरत नहीं है अपन कुश्ती लड़ने के लिए चलते हैं अपन अखाड़े में चलते हैं तो एक मत्या सकल मत्या सारे सखा एक मति से ही कुतुक मल्य उस समय कौतूहल पूर्वक मल्ल विलास का नित्य अभ्यास नित्य अपनी जो कसरत है उस कसरत को करने के लिए मल्ल विद्या के विलास का नित्य अभ्यास करने का जो स्थान था उस अखाड़े पर श्री कृष्ण आए वो अखाड़ा भी कैसा है मणिमय जिसके बाहर सुंदर परपुटा है ऐसे मणिमय उस स्थान पर पढ़ा रहे सखाओं के साथ में श्री कृष्ण उस समय आए तो गोदोहनात गोदोहनाथ गोदोहन से निवृत्त हो करके रम्य लीलाई स्व समान शीलई प्रिय सखई अपने समान रम्य लीला वाले समान शील वाले अपने सखाओं के साथ में कुतुकमल विलास नित्य अभ्यास आलय कौतूहल से पूर्ण जहां नित्य मल लीला का किया जाए ऐसे अखाड़े पर श्री कृष्ण अभ्याय माने आए सकल मत्या सात एक मत होकर आए हैं प्रत्येकम एव सख भी सवयो भी एतई मल्ल क्रियाम अथ भुजा भुज बीत बीतई स्व प्रकटने स्वरोष दर्प ही चक्रेप सर्प परिस कृष्ण प्रत्येक अलग अलग जोड़ा बना करके प्रत्येकम माने एक एक के साथ में जोड़ा बना करके, के सबयो भी जो बराबर के हैं वे बराबर के सखा अपने अपने सख साथ में जोड़ा बना करके समान वय वाले जितने भी सखागण हैं उनमें प्रत्येक ने अपने अपने जोड़े को बनाया और जड़ जोड़े को बना करके एक मल्ल क्रियाम अथ उनके साथ में श्री कृष्ण मल्ल क्रिया करते हुए कुश्ती लड़ते हुए विराजमान हो रहे हैं अत भुजा भुज बीत भी कोई किसी से डर नहीं रहा है भुजा भुजी माने हाथों से हाथ मिलाकर के कुस्ती लड़ रही हैं, तो कभी भुजा भुजी कभी बख्शा बख्शी कभी चरना चरणी कभी मुखामुखी ऐसा करते हुए यहां श्री कृष्ण सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं है। एक दस्ती दो दस्ती, रूम दस्ती, जितने भी कुश्ती के भेद हैं उन सबों को प्रस्तुत करते हुए तो भुजा भुजी जहां पर एक हाथ से एक हाथ मिलाकर के फिर कुश्ती लड़ी जाए कभी दोनों हाथों से दोनों हाथ मिलाकर के एक दस्ती किसी तरह से जहां पर कुश्ती लड़ती हुई लड़ी जाए ऐसे कुश्ती के सारे जो दाव पेच है उनको प्रकट करते हुए श्री कृष्ण बीत भीत आई भयभीत रहित तो होकर के कुश्ती लड़ने में संकोच नहीं है कुश्ती लड़ने में तो बस यही लक्ष्य है कि पृथ्वी पक्षी को बस धूल चटानी है उसको उसकी पीठ अखाड़े के ऊपर लगा देनी है इसलिए बीत भीतई भाई भीत भाई त्याग करके श्री कृष्ण को कैसे नीचे दे मारो ये विचार करते हुए सखागढ़ कुश्ती कर रहे हैं बिना भाई के और कु में हारजे ये केवल खेल है यह कहीं भी आतंक नहीं है सब प्रकट और सब अपने अपने ओजस उसको प्रकट कर रहे हैं अपने अपने ओज को प्रकट करते हुए इंद्रियों की जो कुशलता है उसको प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं सरोज दरपी और लड़ते समय सबके हृदय में शत्रु के प्रति क्रोध प्रतिपक्षी के प्रति क्रोध और अपने प्रति अभिमान का भाव विराजमान है तो यह भी क्रोध और अभिमान ये भी बड़े उपयोगी हैं। तो सरोज दर्पी क्रोध और दंत इनको धारण करके भी विराजमान हैं। अपने ओज को प्रकट करते हुए सब विराजमान हैं। चक्रे अपसर्प झपटते हैं कभी आप परिसर्प मे पीछे हटते हैं कभी विसर्प मे बगल में जाकर के बगल से आक्रमण करते हैं कभी सर्प कभी दूर हट जाते हैं दूर हट करके मौका देख करके फिर झपटना चाहते हैं तो उस समय जितने भी कुश्ती के भेद हैं उन कुस्ती के भेद को प्रकट करते हुए कभी पीछे हट करके पीछे हटा करके कभी सामने आकर के सामने बुला करके कभी बगल में जाकर के कभी झुक करके कभी उछल करके कभी नभ करके कभी लपक कर के कु के जितने भी भेद हैं उनको प्रस्तुत करते हुए आप कुश्ती लड़ते हुए हो रहे हैं। तो उपसर्ग परिसर्ग विसर्ग इन सब के द्वारा आप कुश्ती कर रहे हैं उपसर्गेण धात अन्यत्र नियते व्याकरण शास्त्र की एक मर्यादा है कि उपसर्ग के द्वारा उपसर्ग लगाने पर किसी भी क्रिया का अर्थ अलग हो जाता है जैसे आहार व्यहार संहार उपहार सबके अर्थ अलग हो जाएंगे तो ऐसे ही उपसर्ग तो आहार व्यहार संहार उपहार सबके अर्थ अलग अलग है केवल क्रिया एक ही है सब में हार शब्द एक है परतु उपसर्ग लगाने से जैसे उसका अर्थ बदल जाता है ऐसे यहां पर भी सिर्फ जो धातु है रेंगना वो एक है परंतु उसके ही कई कई अर्थ हो रहे हैं अपसर्प पीछे हटना परिसर्प माने सामने आना बिस माने कहीं बगल में जाना सर्प माने दूर हो जाना भाग जाना मौका देखना इस प्रकार कुश्ती लड़ते हुए विराजमान हो में विश्व संचित पुण्य वृंदई एव कहा मनोरंजन मंज हासई रंग मंगल ग्रहण प्रवेश दास अब यशोदा मैया ने कह दिया कि बेटे ज्यादा मतलब खेलना जल्दी से थोड़ी सी कुश्ती करके जल्दी आ जाना तो विश्रम्य हो श्री श्याम चंद्र ने कुश्ती की कुश्ती करने के बाद में विश्रम्यो अब थोड़ा सा जो भी सखा नीचे गिर गया हार गया वो हाँप रहा है दूसरा कह रहा है बास वो जा ऐसा कह करके उसको उठा रहे हैं तो विश्रम्यो विश्राम करने के बाद में किंचित संचित पुण्य भ कुछ इन सखाओं का क्या कहना जिन्होंने कुछ किंचित विश्राम्यों कुछ विश्राम किया उसके बाद में संचित पुण्य वृंदई जिनने पुण्य वृंदों का परम सौभाग्य उसका संचय किया हुआ है इनके सौभाग्य का इनके पुण्य का सखाओं का क्या वर्णन किया जाए तय एवं इन सखाओं के साथ में महागुण वृक्ष कंदई ये सखा कैसे हैं? महागुणों के वृक्ष की कंद माने बीज के समान है जैसे बीज से ही आगे वृक्षोत्पन्न होता है ऐसे ही इनमें महान गुण विराजमान है इन सखाओ का क्या सौभाग्य इनके पुण्यों का क्या वर्णन किया जाए साकम बिजरोह कृत पुण्य पुंजा ये श्रीमद्भागवत की जो पंक्ति है उसको ये आधार बना करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सखाओं के साथ में श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं बिजरहो और सखाओं का विशेषण दिया कृत पुण्य पुंजा इनके पुण्य का पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है पुण्य का तात्पर्य है जिसका निर्वचन नहीं किया जा सके उसको कोई अलौकिक चीज जिसका पूरी तरह से तर्क के द्वारा निर्वचन नहीं किया जा सके उसका नाम है पुण्य जहां पर बुद्धि फेल हो जाती है तर्क फेल हो जाते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है पुण्य हे राधे बड़भाग नहीं कौन तपस्या की तो बड़भाग बड़भाग् कहकर के क्योंकि इस सौभाग्य का कहीं कोई कारण यथातथ रूप में एग्जेक्ट रूप में यथात रूप में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए कहा जाता है हे राधे बड़ भागुनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन जिनका एक नाम त्रिलोकी को तारने वाला है वे श्याम सुंदर तेरे अधीन तो निर्वचन नहीं किया जा सके वहां पर पुण्य शब्द का प्रयोग होता है तो साकम विजर पुण्य पुंजा इन शाखाओं का कौन से पुण्य का कार्य का या फल है या कार्य कारण विभाग वहां पर नहीं है उसमें जो कार्य कारण की जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो नहीं है वहां पर शास्त्र के वचन उनकी दृष्टि को ही अपनाया जा रहा सामान्यतः हम जब कहते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि या ये बात अवैज्ञानिक है और ये बात वैज्ञानिक है आज की दृष्टि में वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक होने का जो मानक है वह यही है कि जहां हम कार्य कारण के संबंध को जोड़ लेते हैं हेतु और परिणाम इनके संबंध को जोड़ लेते हैं वहां पर हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टि और जहां पर हम कार्य और हेतु उनके संबंध को नहीं जोड़ पाते हैं तो कहते हैं यह अवैज्ञानिक दृष्टि है भाई भूत प्रेत जादू टोना इनको आज के लोग कहते अवैज्ञानिक है।, है तो आज जो साइंटिफिक है वो साइंटिफिक की दृष्टि का तात्पर्य है कि कार्य कारण संबंध को जोड़ लेना उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक जहां कार्य कारण संबंध को जोड़ना संभव नहीं है थ कार्य हो रहा है उसका कारण पूरी तरह से पता नहीं है उसको हम कह देते हैं अविज्ञान तो यहां पर वही उसी दृष्टि को अपना करके ये कह रहे हैं कि इन सखाओं के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए पुण्य कहने का तात्पर्य है कि फिर शास्त्र ने जैसा कहा है उसको चुपचाप सीधा अल्प अचिंत्य खल ये भाव नतांस योजयेत जो चिंत्य भाव है उनमें तर्क को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए योजना में विधिंग यह बतला रहा है कि भगवत विषय में हमें तर्क नहीं लगाना चाहिए उसको यथासाध्य स्वीकार कर लेना चाहिए जैसे शास्त्र ये कहते हैं कि परस्री न पराई स्त्री के साथ में व्यवहार नहीं रखना चाहिए अब इसमें कोई ननु नचल नहीं कर सकता है। जो कह दिया कह दिया मान लो चुपचाप शास्त्र की आज्ञा ऐसे ही अचिंत्य अखलिय भास् तर्क आदेश हो गया जो अचिंत्य वस्तुएं हैं उनको तर्क के साथ में मत जोड़ो इसलिए उसके लिए पुण्य शब्द का प्रयोग करो माने शास्त्र में जो कहा है इस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं इसका क्या कारण है उसको कहीं हम प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में कहीं उसको टेस्ट ट्यूब में सिद्ध नहीं कर सकते हैं उसको शास्त्र के अनुसार केवल स्वीकार कर लेना चाहिए तो यहां पर यही बात Uh, कही जा रही है कि इन शाखा शाखाओं के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए तो विश्रम में कश्य संचित पुण्य वृंदई इन शाखाओं ने विश्राम किया और विश्राम करने के बाद में संचित पुण्य इन पुण्य वृंदई इन शाखाओं के पास में जो कोई अचिंत्य वस्तु है वो अचिंत्य वस्तु के, के कारण कृष्ण इनके अधीन हो रहे हैं और ये सौभाग्य इनको मिला अब वो कौन सा पुण्य है शास्त्र में वर्णन किया गया है बस उसको योग्य तो स्वीकार कर लो कि कृष्ण इनके अधीन है कौन सा पुण्य है इसको कहीं उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है कि एक को मिला दूसरे को नहीं मिला ये सब विश्लेषण उसके आगे नहीं किए जा सकते हैं सही एवं कहीं चंद महान गुण वृक्ष कंदई ये सखागर महागुणों के वृक्ष के कंद माने मूल हो करके विराजमान हैं ऐसे को साथ में लेकर के कुछ विश्राम करके अभ्यंजनार्थम अन मंज हास कृष्ण अभ्यंजन के लिए माने शरीर में मालिश करवाने के लिए कुश्ती की बात ना मालिश होगी तो मालिश करवाने के लिए आप अभ्यंजन कक्ष में आए हैं अभ्यंग मंगल ग्रहण अभ्यंग मंगल के घर में माने तेल मालिश के घर में स्थान पर श्री कृष्ण उस समय अभ्यंग कु कुंज में पढ़ा रहे अभ्यंजनार्थम अभ्यंजन करने के लिए अभ्यंजन कहते हैं तेल लगा करके शरीर को चिकना करोरंजन मंजुल हासिंग उस समय सारे सखा मंजुल हास करते हुए आए हैं अभ्यंग मंगल ग्रह में दासों के साथ में कृष्ण ने प्रवेश किया अब नाना प्रबंध विधौधई अभ्यंग मंगल विशेष कलाश मुग्धई ये तेल मालिश करने वाले जो दासगण हैं ये भी नाना प्रबंध अनेक प्रकार की कहानी किस्सा इनको वर्णन करने में बड़े कुशल हैं क्योंकि तेल मालिश करते समय कोई कहानी वाहि सुनाता रहे कोई चुटकुले बिटकुले सुनाता रहे तो आनंद आता है ऐसे ही ये भी जो तेल मालिश करने वाले हैं ये भी नाना प्रबंध अनेक प्रबंधों में कहानियों का वर्णन करने में और बहुबंध विध अनेक प्रकार की बंध विधि माने काव्य रचना करने में भी बड़े कौशल हैं विरग दई अभ्यंग मंगल विशेष कला सुमुग और ये अभ्यंग की विशेष कलाओं में बड़े चतुर हैं मालिश करने की विशेष कलाओं में बड़े चतुर हैं माने विविध प्रकार से सुख मिले जो थकान है वो दूर हो जाए तई लेन साध सुमगंध शु बांधबेनो हाथ में तेल लेकर के जिसमें सुंदर शुभ गंध है उस सुंदर गंध से युक्त बांधव मान युक्त तो गंध बांधवे न सुंदर गंध से युक्त जो तेल उसको हाथ में लेकर के प्रारंभ प्रारंभिकृत मप्य लेनो इन्होंने अब शरीर का जो मर्दन है वो मर्दन करना शरीर की मालिश करना वह प्रारंभ किया है इसके लिए जल उकृत मेनो आज तैल लगाने की अभ्यंग की सेवा इन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किए है और कह रहे हैं अरे तू हट जा वो पे मालिश कर वो आवे तो पे वो पे नही मैं तेरी मालिश करू ऐसे कहकर के एक दूसरे को हटा करके प्रतिस्पर्धा सहित कि नहीं मैं मैं मालिश करूंगा मैं मालिश करूंगा मैं अभ्यन करूंगा ऐसे उर्कृत मेनो एक दूसरे को हटा करके फिर मालिश करते हुए सखागर विराजमान हो रही है आपाद मस्तक मस्तकम मस्तकमस्त समस्त भाग्य तई लेन तई प्रिय समाज समाज योग्य चढ़ आचरम प्रीत्याचरमे तदंग उस समय आबाद मस्तकम चरण से लेकर के मस्तक तक अनस्त समस्त भाग्य जिनके संपूर्ण भाग्य कभी भी अस्त हुए ही नहीं है अस्त नहीं हुए हैं समस्त भाग ही इन सखाओं के भाग्य का क्या कहना कि श्री कृष्ण के चरण से लेकर के मस्तक तक अंग-अंग के प्रत्येक अंग की यह कण कण की सेवा करते हुए विराजमान है और प्रत्येक अंग का अंग के ऊपर तेल लगा करके ये आनंद पूर्वक श्री कन्हिया अब उल्टा है जा अब तेरी जान और आप कह रहे हैं अरे न पीठ पे दाप न कंधे पे दाप ऐसा कह करके जहां कृष्ण कहते जा रहे हैं वहां आनंद पूर्वक ये सखागर तेल मालिश कर रहे हैं मर्दन कर रहे हैं तो आप आज मैंने पैसे लेकर के मस्तकम मस्तक पर्यंत अनस्त समस्त भाग्य जिनके भाग्य कभी भी अस्त्र नहीं हुए हैं परम सौभाग्यशाली है, है। तय ले प्रिय समाज समाज योग्य सब प्रिय समाज समाज योग प्रिय समाज माने सखाओ का जो समाज है उस सखाओ के समाज में सेवा के योग्य समाज माने सेवा सेवा के योग्य समाज कहते हैं जहां सोशोलॉजी में समाज शब्द का अर्थ है कि जीवन के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूहबद्ध मनुष्यों का जो झुंड है उसका नाम समाज केवल झुंड का नाम समाज नहीं पशुओं का होता है समझ और मनुष्यों का होता है समाज समझ और समाज इन दोनों में अंतर है केवल चार भीड़ इकट्ठी हो जाए में, में, मेंटेलिटी वो भीड़ है वो समाज नहीं है समाज वो होता है जहां पर के विवेक पूर्वक एक निश्चित सुरक्षित लक्ष्य को प्राप्त करना है इसके लिए संगठित मनुष्यों का जो समूह है उसका नाम समाज है। के समूह कहते हैं समाज और पशुओं के समूह समूह को कहते हैं समझ भीड़ और समाज में भी अंतर है भीड़ वह किसी लक्ष्य को लेकर के नहीं चलती है जबकि समाज विवेक पूर्वक एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित व्यक्तियों का जो समूह है कि सबको उल्लास की प्राप्ति हो इस प्रवृत्ति को लेकर के जो चलता है उसका नाम समाज केवल okay, well, भावना में आकर के कोई बह रहा है तो उसको हम भीड़ कहेंगे उसको समाज नहीं कहेंगे समाज सर्वदा विवेक से युक्त होता है संगठित होता है और वह एक लक्ष्य को लेकर के चलता है मनुष्यों का समूह होता है तो यहां पर प्रिय समाज मन सखागर उनके समाज योग्य उनके लक्ष्य योग्य ये सारे सखाद मिले हुए हैं अब ये श्री कृष्ण के मालिश कर रहे हैं मालिश भी कैसे कर रहे हैं नातिशलथम न ना च्रह न तो एकदम माने धीली और ऐसा के ची बोल जाए ऐसा भी नहीं इतने जोर से भी नहीं नातिसम न ना तो पता ही नहीं लगे ऐसा भी नहीं है कि मालिश कर रहा है कि नील कलाए रहा है पोले पोले से हाथ लगा दे तो पता ही नहीं लगे मैंने शरीर दवाई नहीं उससे थकानी दूर नहीं हो और ऐसा भी नहीं कि कष्टकर हो जाए तो नाथम न चम न तो ढीला और न अत्यंत अत्यंत दृढ़ सुमंगलानी और सुमंगल में मालिश करते हुए सखा विराजमान है जिस अंग में भजन ज्यादा सहन किया जाए वहां ज्यादा बल का प्रयोग करते हुए जो कोमल अंग हैं उनमें अत्यंत हल्के ढंग से आ, मालिश का प्रयोग करते हुए बल का प्रयोग करते हुए सुमंगलामी, लानी प्रीति चरम मर्मृिरे प्रेम पूर्वक इन सखाओं ने मर्मृिरे श्री कृष्ण के श्री अंग में तेल लगाया मर्दन किया अथ तरंग उनके अंगों उ कौसुमेन रजसा घनसारूर्ण पूर्णेन पूर चारु मृदना परपेशमला हरंतम कृष्ण से पान अवयान अंगवर्तयन अब तेल लगाने के बाद में फूलों को पीस करके फूलों का जो कुमकुम है उस कुमकुम को इसी तरह से कपूर इन सब को मिलाकर के फिर श्री श्याम के श्री अंग के ऊपर उसको लगाया और उसको लगा करके फिर वो तेल के साथ में कुमकुम कपूर और विविध प्रकार के नानाविध स्फटिक हेम घटी भ्रतेनों जिसको स्फटिक मणि की और सोने की चक्की में पीसा गया है ऐसी सुंदर गुलाल सुंदर कपूर इन सबों को लगा करके पुष्प इन सबों को लगा करके और उनके सुंदर एक तरह से पाउडर समेल पाउडर को ही श्री अंग के ऊपर चूर्ण को ही श्री अंग के ऊपर लगाया जिससे शरीर की जो चिपचिपाहट है वो दूर हो जाए और फिर उसको रगड़ करके शरीर की चिपचिपाहट उसको तेल की जो चिपचिपाहट थी उसको पहुंच दिया गया तो माने कंकुम से बने हुए रजसा जिसमें सुंदर रज मिली हुई है अखाड़े की वो रज और फिर घनसार चूर्ण घनसार माने कपूर उन कपूर के चूर्ण चंदन के चूर्ण इन सबों से पूर्णिंग पूर्ण चार मृदना सुंदर कोमल जो चूर्ण है उस चूर्ण से श्री कृष्ण की आ, सब सखा जिनके शरीर में मालिश की गई है उनके अंग को परिपेश शीर्णी उनको जो मुर्दना परपेश शीर्णई उस चंदन को लगाया फिर तो लगाने के बाद में परिपेश शीर्णी रगड़ करके उस पूरे उबटन को दूर कर दिया शीर माने उसको घटा दिया परपेशट पैदा की थी उसको बिमलान भाव को अब प्राप्त करा दिया पहले बमला भाव उत्पन्न हुआ था अब उबटन को लगा करके उबटन को दूर करके बिमलान भावम वो सब अंग के चिपचपाहट को दूर कर दिया है तो भावम बिमला तेल के द्वारा किए गए चिपचपाहट को हरंत माने दूर करते हुए कृष्ण से पानव युदय वर्तन त्री कृष्ण के पानव माने तनु से संबंधित श्री अंग से संबंधित जो अवय अभियव, उन अवयों को अनुवर्ते तो कृष्ण से श्री कृष्ण जो हैं उनके तानव, पान अवयवांग उद्वर्ते अंत श्री पान माने इन्हीं सब चीजों को घनसार आ, आ, जो रज इत्यादि जो थी इन सब चीजों को उद्वर्ते अंत उभटने में दूर कर दिया है तो कृष्ण सिंह ने कृष्ण के अंग में लगे हुए तांग माने इन चंदन रज कुसुम घंसार कपूर इन सबों के चूर्ण को दूर कर दिया है घनसार के नो चेतेन घनसार सुबासनो नानास्फिक हेम घटी भ्रतेनो के दासी गणो प्युज दिशम स्नप्यान चकार अब के किसी ने घनसार सुबासनो घनसार माने कपूर उस कपूर से सुगंधित नाना विध स्फिक हेम घटीनो अनेक प्रकार से सोने के घड़े में जिनको रखा गया था ऐसे जल से श्री कृष्ण को स्नान भी करा दिया किसी सखा ने श्री कृष्ण को स्नान करा दिया विशेष रूप से केशान कषाय कशितांग श्री कृष्ण के केशों में कषाय मन आंवला उन आंवले को लगा करके केशों में आंवला लगा करके केशों को स्वच्छ कर दिया है कषाय कसम इस प्रकार कुमार दासी गणों ने अंबुजुसम स्नपयान चकार कमल नैन श्री कृष्ण का स्नान कराया का चायित कसांग बहुशक कसंती इतने में जो दासी है वे आई और उन्होंने कसाय कशित कसा कसान आंवले से जिन केशों को धो दिया है ऐसे केशों को बहुशत कसंती बहुत कसंती माने उनको सुलझाते हुए काचन मृदून अवयवान मृज मारजयंती और कोई श्री कृष्ण के कोमल श्री अंग उनको भी पहुंचती हुई मार्जयंती के भ्रंगारे श्रीअंग जो है उनको मारियंती माने उनको रगड़ती हुई उनकी धूल उसमें जो उपन लगा हुआ था उस उपटन को दूर करती हुई भृंगारण कथमा सलम करती कोई झारी से श्री कृष्ण के ऊपर जल डाल रही हैं लेभे तराम अति तमाम अनुराग कांति उस समय श्री कृष्ण को स्नान करा करके इनको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है और ये अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हो रही है इन सभी को परम आनंद की प्राप्ति जो स्नाभि नवनीरद कि अथवा शुक्लेन नीलो गुण शुद्ध स्फाटिक रत्नकांत सल कि इन नीलांको रहा मुक्ता किम वा कमाल स्नात समुद्ध राजते कि श्याम सरोज मुज्वल विधु हो शोदय मुरारे बपु हो अब श्री कृष्ण के श्रीअंग उसमें संदेह अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं संदेह अलंकार वहां होता है जहां संदेह उत्पन्न हो परंतु तो निर्णय न हो वहां पर संदेह अलंकार तो जहां किसी वस्तु को देख करके अनेक अनेक कल्पनाएं विकल्प उत्पन्न हो ऑप्शंस उत्पन्न हो उसका नाम संदेह अलंकार है तो श्री कृष्ण का श्रीअंग सुंदर जल से स्नान करने के बाद में कैसा हुआ उसको बता रहे हैं कि ज्योत्नाभिर नवनीरदा जैसे चादनी से कोई नया बादल स्वच्छ हो गया हो तो कृष्ण हो गए बादल और जो जल से स्नान करा गया वो हो गई मानो चादनी तो चादनी जैसे किसी बादल के ऊपर पड़ी हो और बादल स्वच्छ हो गया जो स्नाभे नव के अथवा शुक्लेन नीलो गुण अथवा कोई नीला वस्त्र था जो कि शुक्ल धोने के बाद में उसकी नील हट गई है और शुक्लेन शुल्के नीलो गुण अथवा सफेदी से कोई नीला जो वस्त्र है वही और ज्यादा चमक गया नीले रंग रंग को वस्त्र को धोया तो वस्त्र नीले रंग की चमक और भी ज्यादा प्रकट हो गई ऐसे श्रीअंग की चमक और प्रकट हो गई अथवा सब्जी का संदेह अलंकार है अथवा शुद्ध स्फटिक रत्न कांत सल शुद्ध स्फटिक रत्नकांत का जो रूप जो जल है उससे किंबा इंद्र नीलम को रहा नीलम को स्वच्छ कर दिया गया हो तो माने मानो स्फटिक मणि के रत्न के कांति वाले जल से किसी ने नीलम को रगड़ करके साफ कर दिया हो ऐसे श्री कृष्ण का नील अंग सामने स्नान के बाद में एकदम चमचमा रहा है मुक्ता भी किमवा तमाल तरुण अथवा कोई तमाल का वृक्ष है जो मोतियों से कहीं स्वच्छ कर दिया गया है सजा दिया गया है ऐसे श्री कृष्ण के श्रेयंग में मोतियों के समान बिंदु शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जल की बुध शोभा को प्राप्त हो रही हैं स्नातक समुद्र जैसे श्री कृष्ण शिशोभित हो रहे हैं किंबा श्याम सरोज उज्ज्वल विधो क्षोधई अथवा शाम कोई नीले रंग का कोई कमल है जो के उज्ज्वल सुंदर उज्ज्वल चांदनी के चमकने से चांदनी के गिरने से वो और भी अधिक चमक रहा है ऐसे ही मुरारे बपू श्री मुरारी का बपू इस प्रकार अनेक अनेक रंगों से सुशोभित होकर के विराजमान हुआ बोलो बोल लाल की जय यहाँ पर अनेक अनेक बिंब देकर के और संदेह नामक जो अलंकार है ये है कि ये है कि ये है अथवा ऐसा है अथवा ऐसा है ऐसा के करके संदेह अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गो राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर हरि